श्री श्री राधा गोविंद देव के, से के, से की श्री श्री सीतरा गौरवृंदुदेवा नमो भगवते वासुदेवाया जानतिदश वासु ज्ञाजनशलाकुरुन्मिता ये नस्मे श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोमीश्रम स्थातले स्वयं रूपा ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकम श्रीगुरोम च श्री सागर जाता सहगन रघुनाथ सचीव सावधता परिजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्रीराधापादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जत्तपते गोपेश गोपिका का कांता राधा कांता नमस्ते तब गौरांगी छन गौराधे वृंदावने देवी प्रणमा हरिप्रिय वाचा कल्पत कृपा सिंधु चथिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो निदाननंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवा सदी गौरभ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णा सुनाई दे रही मेरी आवाज पीछे तक आ? आगे आगे आ जाइए मैं थोड़ा पीछे हो अभी <laughs> तो बात हो <laughs> नहीं कुछ लोग पूरे दरवाजे में बैठते हैं ना इसलिए ठीक है अरे कृष्णा तो आप थोड़े सीधे बैठ जाइए क्योंकि तो आप सबने अभी प्रसाद ग्रहण किया है और बहुत पावरफुल क्लास भी सुनी है और तो फिर से एक और एक क्लास सुननी पड़ेगी तो उसके लिए तो थोड़ी क्या कहते हैं सहनशीलता की आवश्यकता है सक्षम होना होगा उसके लिए भगवद गीता है क्या है ये अच्छा ठीक है तो, तो आज हम चर्चा करेंगे आ, भगवान की जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है उस सेवा के बारे में तो भगवान भगवत गीता में कई सारे उपदेश हमें प्रदान करते हैं और मैं कल वैसे ही सोच रहा था भगवत गीता के बारे में तो कई जगहों में भगवान केवल हमें पुकार रहे हैं बुला रहे हैं क्या कर रहे हैं आओ मेरे पास आओ अधिक से अधिक शास्त्रों में इस चीज़ हमें सुनने को मिलती है पढ़ने को मिलती है कृष्णा या उनके अलग अलग अवतार जो है लाउडली घोषणा कर रहे हैं कि आप मेरे पास वापस आ जाओ मेरे ओर आ जाओ ये करोगे तो आ जाओगे वो करोगे तो आ जाओगे तो इस प्रकार से भगवत गीता ऐसे उपदेशों से भरा पड़ा है और यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हम भगवत गीता के उन दोष लोगों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं कब करते हैं जब पुस्तकों का वितरण करने की जो सेवा आती है उस समय के लिए शायद याद हो जाते हमें एक महीने के लिए वो दो श्लोक और फिर पूरे ग्यारह महीने के लिए हम उन्हें भूल जाते हैं तो उन भगवत गीता के वो जो श्लोक है वो जो शिक्षा है उसको हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए और वो शिक्षा केवल पुस्तक वितरण तक ही सीमित नहीं है हाँ वो शिक्षा क्या है पुस्तक वितरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो शिक्षा बहुत और जो कृष्ण भावना के कार्यकलाप हैं उन तक पहुंच जाती हैं तो भगवान गीता के अठारह अध्याय के उस 68 श्लोक में कहते हैं ए इदम परम हम गुह मद भक्ते स्वभिधा सती भक्ति मयी पराम मा में तो भगवान हमें बहुत सरल और बहुत गोपनीय चीज़ की शिक्षा प्रदान करते हैं तो भगवान भगवत गीता में बारम्बार हमें पुकारते भी हैं और बीच बीच में बहुत गोपनीय चीज़ें भी प्रदान करते रहते हैं लेकिन समस्या क्या है कि भगवान की ये जो वाणी है उसके प्रति हम बहरे हो गए हैं जैसे जैसे वाहन कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी जब तप करने के बाद भी धीरे धीरे हमें सुनाई क्या होता है कम देने देने लगता अनुभव है आपका पहले भक्त कुछ आपको बोलता है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं अरे प्रभु जी क्या बोल रहे है? सुनते हैं और एक्टिव रहते हम हा? कर्मी जीवन में जब थे तभी भी ऐसे ही था कर्म जीवन में भगवान और भक्तों की बातें हमें सुनाई नहीं देती कर्म जीवन में भी हम बहेरे थे और बहरे के साथ साथ अंधे भी थे दोनों चीजें तो भक्ति में आते हैं तो थोड़ा सा लाइट प्राप्त करते हैं थोड़े से हम सुन पाते हैं और थोड़ा सा देख पाते हैं लेकिन जैसे भक्ति में आते कुछ महीने बीतते कुछ साल बीतते हैं तो फिर से वो जो बीमारी है वह हमारे सर पर आके बैठ जाती हैं फिर से हमें क्या नहीं होता ना ठीक से सुनाई देता है ना ठीक से दिखाई देता है तो समझना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में खतरे की घंटी बज रही है किस चीज़ की घंटी बज रही है हमें प्रसादम की घंटी का आवाज़ सुनाई देता है इन खतरे की घंटी का आवाज़ सुनाई नहीं देता और वो बहुत आवश्यक है उसको सुनना इसलिए भागवतम के शुरुआत में ही शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं पश्चा नपी न पश्च्य ये सब दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है फिर भी हमें दिख नहीं रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि वो चीज़ अंदर नहीं जा रही है इसलिए ये परम आवश्यक है कि हमें अपने आप को जगाना होगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये अलग अलग अवतार आते हैं और बीच बीच में हमें जगाते रहते हैं तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कई प्रकार की जो शिक्षा है वो हमें अपने आचरण के माध्यम से हाँ प्रदान करते हैं तो भगवान एक वे हमें प्रदान करते हैं कि आप कैसे मुझे अटेंड कर सकते हो कैसे आप मुझे प्राप्त कर सकते हो और वो वो श्लोकाज कौन से हैं ये दो श्लोकाज हैं हाँ 68 और 69 जहां भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये इदम परमं हम गुहम ये गुइह बात कौन सी गुइह बात जो भगवान ने भगवदगीता के माध्यम से शरणागति की जो शिक्षा दी है इस शिक्षा को कोई व्यक्ति क्या करता है अपने भक्तों को बाँटता है या जिस किसी जीव से मिलता है उसे ये शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है तो भगवान कहते हैं उसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता वो मेरे पास निश्चित रूप से निश्चित रूप से वापस आ सकता है तो लेकिन प्रभु पाद तात्पर्य में कहते हैं तीन चीज़ें बताते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की वाणी का प्रचार करने का प्रयास करता है तो हमें यदि भगवान का बहुत अधिक प्रिय बनना है बहुत तीव्रता से शुद्ध कौन होना चाहता है तीव्रता से शुद्ध हमें यदि तीव्रता से शुद्ध होना चाहते हैं कृष्ण के प्रति बहुत गहरी और बहुत करीब की आसक्ति का विकास करना चाहता है चाहते हैं तो भगवान ये सरल चीज हमें बताते हैं भगवान कहते क्या करो जो ये मेरी वाणी है वो उसको जाके दूसरों के पास दोहराओ मतलब दूसरे जीवों को मुझसे बांध दो जैसे शादियों में वो गांठ बांधी जाती है ना कपड़ों की हाँ वैसे अभी हमारी हालत है जीव क्या है जीव का असली पति कौन है कृष्ण है इसलिए कृष्ण को कहा जाता है सर्वपति भगवान पुरुष है और सारे जीव क्या है प्रकृति है हम मैं भी कोई पुरुष के देह में हो सकता है कोई स्त्री के देह में हो सकता है लेकिन दोनों ही क्या है प्रकृति हैं दोनों भी क्या है शत्रीवाचक हैं इसलिए भगवान आ, केवल पुरुष हैं और भगवान या उनके जो भक्त हैं उनका कार्य क्या है कि वो जो पुरुष हैं और ये जो प्रकृति हैं उनका क्या करना मिलन या संबंध स्थापित करना वैसे ही विवाह में स्त्री और पुरुष का विवाह होता है युवक युवती का तो उसमें गाट इधर बांधते गाट गाँट बांधी जाती और ऐसे गाट बांधो कि वो खुले नहीं। खुलेगी नहीं और खुलनी नहीं चाहिए हमारा प्रॉब्लम क्या है हम खुद की अपनी गाँट नहीं बांधी हुई और दूसरों की भी बांध देते तो वह भी जल्दी जल्दी खुलती है तो इसलिए दो चीजें बहुत आवश्यक है जैसे जैसे दिन बीतते हैं कि भगवान के साथ अपना जो आध्यात्मिक संबंध है उसको बहुत दृढ़ करो उसको क्या करो दृढ़ करो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करे कर दोनों चीजें बोली हैं चैतन्य महाप्रभु ने तो इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत गंभीर और बहुत सीरियस और सिंसियर होना चाहिए अपने सेवा में अपने साधना में अपने सारे कार्यकलापो में और साथ ही साथ क्या करना चाहिए जो चीज जो धन जो सुख जो आनंद की अनुभूति हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास करना चाहिए दूसरों को बांटने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये जो वस्तु है जितना आप दूसरों को बांटोगे उतनी ही अधिक ये जो आध्यात्मिक वस्तु है आपकी हो जाएगी और अधिक आपका धन बढ़ेगा तो इस तात्पर्य में तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन प्रभुपाल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है उसमें और जो हमारे लिए यथोचित है आ, जिस पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम रोज मंगल आरती के बाद गाते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होना संभव है प्रभुपाद कहते हैं एक लाइन इस तात्पर्य में कि कोई व्यक्ति सिंसियरली प्रयास करता है कैसे सिंसियरली चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो लेकिन उसको उसके अधिकारियों ने कहा है या गुरु या भक्तों ने आदेश दिया है वो यदि अपना हृदय डालता है आपने आपको उसमें डुबोता है तो उसके साथ क्या होगा हा? हमें कई बार रिजल्ट भी चाहिए लेकिन रिजल्ट नहीं भी मिले तो लेकिन फिर भी उसमें तीन चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं प्रभुपाद कहते हैं यदि हम कृष्ण भावना का प्रचार करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें आनंद कब आता है जितने अधिक भक्त आएंगे हमारे संग में उतना ही अधिक हमारा आनंद बढ़ता है है आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में होते हैं अधिक भक्त कथाज में होते हैं अधिक भक्त यात्रा में होते हैं तो देख कर हृदय क्या होता है आनंद से भर उठता है उमड़ता है हाँ स्वाभाविक रूप से हम नाचने लगते हैं तो उसी प्रकार से हमारा हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि किस प्रकार से मैं अलग अलग जो जीव कृष्ण से अलग है उनको जोड़ने का प्रयास करो, कैसे उनको कृष्ण भावना में बांधने का प्रयास करो और कैसी गाट जो छूटने वाली नहीं है हम किसी को लाते और गाट बांधना ही भूल जाते हैं ना वो बेचारा आते जा रहे आते जा रहा है अचानक पता चला की वो एन के प्रोग्राम से गायब भी हो गया है कि नहीं तो कमी किसकी है हमारी है तो इसलिए यदि हम सारा श्रेय हम लेना चाहते हैं तो एक तो अपनी गाड़ से और क्या करो? जो भी जीव जुड़ रहा है उसकी गाड़ भी बहुत अच्छे से बांधने का प्रयास करो हाँ इस प्रकार से प्रभुप इस तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे पहली चीज क्या होगी उस भक्त के साथ जो सिंसियरली प्रयास करता है प्रचार करने का पहली चीज होगी कि कृष्ण भक्ति में वो उन्नति करने लगेगा और ये दिखाई देगा सबको भी क्या होगा कृष्ण भक्ति में उन्नति करने लगेगा ऐसे नहीं कि केवल साल साल बीतते जा रहे कि ये बहुत सालों केवल साल बढ़ते जा रहे लेकिन भक्ति बढ़ नहीं रही शरीर का साइज बढ़ रहा है लेकिन भगवत भक्ति बढ़ नहीं रही है तो ऐसे नहीं होगा पहली चीज उस भक्त के साथ होगी जो सिंसियरली प्रयास करता है कृष्ण भावना दूसरों को देने का और अपने आप को लगाता है तो उसकी कृष्ण भक्ति में उन्नति होगी और वो निश्चित रूप से प्रभुपद दूसरी चीज कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसको प्राप्त करेगा क्योंकि भक्ति तो हर कोई कर रहा है लेकिन हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति क्या है उसको जानने का भी हम प्रयास नहीं कर रहे हैं एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं टाइम को पास कर रहे हैं तो टाइम हमें पास कर रहा है हम टाइम को पास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हरेक भक्त का ये परम कर्तव्य है कि भगवत भक्ति को यथोचित रूप से समझना और उसको सही मात्रा में करना और तीसरी ग्यारंटी कृष्ण देते हैं क्या है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसे शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप वो व्यक्ति का भगवत दम जाना ध्रुव है मतलब निश्चित है तो हमें भगवान की इस में फेथ होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है भगवत गीता के इतने प्रभुपात कहा करते थे कृष्ण के एक शब्द पर आपका विश्वास हो जाए और उस पर आप लग जाओ तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है हमारा भगवान के वाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है बहुत रेयरली जस्ट नाम के लिए हम भगवदगीता का अध्ययन करते हैं और उनके भगवान के जो अमृतमय वाणी है उनकी शिक्षा है उस पर हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पास वापस आ सकता है इससे बढ़कर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है इसलिए कृष्ण अगले श्लोक में भी कहते हैं नचतस्माद तस्माद मनुष्यो उस व्यक्ति के समान उससे बढ़कर कच्चिन में प्रिय उस व्यक्ति से बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है हम किसी ना किसी के प्रिय बनना चाहते हैं नहीं अपने जीवन में तो तभी हम प्रिय बन सकते हैं जब हम जाने कि वो व्यक्ति को क्या चीज प्रिय है पहले उसके बारे में जानो उसके सबसे प्रिय वस्तु क्या है क्या करने से वो अधिक प्रिय आनंदित होता है वो कार्य करने का प्रयास करो जिससे क्या होंगे हम उस व्यक्ति के या कृष्ण के प्रिय बनेंगे तो वही है कि कृष्ण बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कृष्ण चाहते हैं कि जो जीव उनसे अलग हो गया है उन जीवों को उनके पास वापस लाने का कार्य करना और बल्कि सारे जो कृष्ण के सेवक हैं चैतन्य चरितमृत में अद्वित आचार्य के बारे में वर्णन आता है तो कृष्णदास कविराज वहां लिखते हैं से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर आतार कि वही चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और जितने भी जीव हैं वो सारे क्या है उनके सेवक हैं है केह माने, माने सब तारा दास जे न माने तारा सही पापे नाश कुछ लोग मान गए हैं कि हम भगवान के दास हैं और कुछ लोग अभी भी हैं जो मान नहीं रहे हैं और ऐसे जो नहीं मान रहे हैं उनको उनका अपने पापों के कारण सर्वनाश होना निश्चित है तो मतलब हमारा कर्तव्य क्या है हमारा कर्तव्य है कि हर कोई जीव कृष्ण का सेवक है लेकिन उसको क्या करना ये अनुभूति दिलाना कि तुम कौन हो कृष्ण के सेवक हो हा? मतलब हमारा कर्तव्य जैसे कोई व्यक्ति याददाश्त खो बैठता है तो डॉक्टर उसकी याददाश्त रिस्टोर करता है ना वापस ला देता है तो उसी प्रकार से एक भक्त का कार्य है कि बद्ध जीवों की जो याददाश्त है जो भूल गए है उसको वापस ले आना ये याददाश्त को स्टोर करना इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु इन सारे चीज़ों का उपदेश देते हैं इसलिए भक्तों के बारे में ये वर्णन आता है कि भक्त का मतलब है जो जो भक्त के जो गुण है वो उसके पास होने चाहिए जैसे कोई एक वस्तु है उस वस्तु के गुण से पता चलता है कि वो वस्तु है तो उसी प्रकार से यदि हम अपने आपको भक्त कहलाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होने चाहिए भक्तों के गुण होने चाहिए जिन गुणों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने कई बार अपने अलग अलग भक्तों को किया 26 जो गुण हैं। और उनमें से एक गुण क्या है सर्व कौन सा गुण है सर्व, सर्व उपकारी, उपकारी। कि वो बहुत कंजुस नहीं होता या बहुत छोटा नहीं सोचता वो सारे जीवों वो उपकार केवल अपने परिवारिक लोगों पर ही नहीं करना चाहता वो किन पर उपकार करना चाहता है पूरे विश्व के जो जीव हैं है उनके ऊपर उपकार की भावना उसकी होती है और उसी चीज को चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करे कर पर महाप्रभु ने कहा कि हम सब ने भारत भूमि में जन्म लिया है तो हमें अपना जन्म सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए और क्या करना चाहिए दूसरों पर परोपकार करें जितना कृष्ण भाव परोपकार क्या है कृष्ण भक्ति दूसरों को प्रदान करें कभी हम सोचते हैं भक्त का मतलब है जो चिंतन करता रहता है कि कैसे और जो जीव है भगवान की सेवा में लग सकते हैं ये उसका 24 घंटे चिंतन होता है मैं अभी कुछ दिनों से प्रभुपात लीलामृत पढ़ रहा हूँ तो प्रभुपाद के जीवन को पढ़ते जा रहा था रोज तो देखा कि प्रभुपाद चाहे अपने गृहस्थ जीवन में हैं या फिर बाद में वो वानव जीवन में आ जाते हैं फिर मथुरा में सन्यास ग्रहण करते हैं और इतना कष्ट उन्होंने सहा है कि वो पढ़ने मात्र से रोना आ जाता है मतलब मेरा ये पर्सनल अनुभव है मैंने जब ज्वाइन नहीं किया था टेम्पल तो उससे पहले मैंने लीलामृत पढ़ा था और लाइब्रेरी में उस टेंपल के लाइब्रेरी में पुना के तो मैं जब पढ़ा तो मैं केवल आधा घंटा रो रहा था मैंने सोचा ये आंसू बंद कैसे होंगे और किसके बारे में पढ़ के का ये जो प्रभुपय ऐसे ब्लीड कर रहा था मतलब केवल दूसरों के लिए उनके हृदय में इतनी गहरी भावना वो दूसरों के लिए जीवित थे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते थे तो घर में प्रोग्राम करना प्रचार के हमेशा भावना रखना और पत्नी का कोई सपोर्ट नहीं था किसका सपोर्ट नहीं था और अकेले स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने देखा कि ये स्ट्रगल इतना अधिक हो रहा है ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हाँ तो उन्होंने कहा ऐसा परिवार तो अनुचित है और फिर एक दिन वो छोड़ते भी है उस परिवार को तो झांसी में जाकर जिनके पास धन नहीं है वहाँ जाकर अकेले रह रहे, रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं और वहाँ भी उनको सफलता नहीं मिली वहां भी पॉलिटिक्स करके उनको क्या क्या वहां से झांसी से धकेल दिया भगा दिया और वहां से प्रभुपाद आते हैं फिर से बेसहारा घर वालों से छुट्टी वहां गए हैं कि झांसी में कुछ लेग ऑफ बनाऊंगा, से कुछ नहीं चला और फिर वहां से अकेले हो गए जैसे कोई रेगिस्तान में अकेला व्यक्ति है लेकिन वो हारे नहीं हिम्मत क्या था हृदय में भावना की नहीं जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ना है प्रचार करना परम आवश्यक है हाँ ये प्रचार की जो भावना है ये किसका धन है शास्त्र कहते हैं वृंदावन वासियों का धन है क्या है हाँ वृंदावन वासियों के पास कुछ धन है तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं हाँ प्रचारक धन ब्रजवासी जन प्रचारक धन तो ब्रजवासियों के हृदय में प्रचार करने की भावना का धन है तो हम वास्तव में ब्रजवासी की भावना विकसित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो प्रचार करने का जो स्पिरिट है वो जगाना पड़ेगा और जब हमें नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत इसकी आवश्यकता है उसका सहकार्य चाहिए यदि हम वो इच्छा धारण करते हैं थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो कृष्णा सारा सहयोग हमें प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो ऐसे प्रभुपद जब अकेले हो गए थे अभी उनको अपने गुरु भाइयों के पास भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सारे गुरु भाई अपने कर, अपने मठ बनाकर अपने अपने मंदिर उन्होंने खड़ा कर दिया है और वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास जाओ तो भी उनके लिए कठिन था प्रभु पा दिल्ली में आके रहने लगे हैं तो उनके पास एक धोती और एक कुर्ता था सोच सकते आप क्या था उनके पास घर छोड़ के सब छोड़ के एक धोती एक कुर्ता पहाड़गंज में गौड़िया मठ है वहां रहने लगे और वहां रह भी देखा कि टेंपल में इतना ऐसा वातावरण है फिर भी वो यही भावना सोचते थे कि मैं अभी कैसे प्रचार करूँ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाओ जो मेरे आध्यात्मिक गुरुओं ने मुझे कहा है यही एक चिंता एक टेंशन उनके दिमाग में था जब हम कृष्ण का कृष्ण की चिंता अपनी चिंता बना लेते हैं तो फिर हम सफल हो जाते हैं किसकी चिंता अपनी चिंता बना लेते हैं कृष्ण और कृष्ण की चिंता क्या है कृष्ण की सर्वोत्तम चिंता है कि जो जो उनसे अलग हो गए जीव है, उनको वापस उनके चरणों तो तो मेरे पास क्या है एक ही धोती एक कुर्ता है आप कृपा कर सकते हो तो मेरे लिए दो धोती कुर्ता अरेन्ज कर दीजिए एक रुपया उनके पास नहीं था उनके गुरु भाई तो उनके गुरु भाई के दूसरे शिष्य ने जब लेटर पढ़ा उन्होंने लिखा हाँ कि अभय अभय बाबू हाँ उस समय को वान थे सन्यास भी नहीं लिया था और लेकिन जी जान लगा रहे थे भगवत दर्शन को छापना है उसका वितरण करना है प्रोग्राम्स करने हैं लोगों को जोड़ना है तो वो वहाँ उनको लेटर वापस आया और उसमें लिखा था कि हम आपको दो धोती कुर्ता नहीं दे सकते आप केवल एक धोती कुर्ता दे सकते हैं और आप हो सके तो अब वृंदावन चले जाइए ताकि हम हमारा अपना जो मंदिर है वो सुव्यवस्थित रूप से मैनेज कर सके क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हो जिनके कारण हमारे मंदिर के भक्तों को वो आपको सही आदर और सम्मान नहीं दे रहे हैं मतलब एक प्रकार से क्या कहना था कि आपके कारण भक्तों को परेशानी हो रही है बेस्ट क्या है आप ही यहाँ से चले जाइए वृंदावन बहुत विशाल है वहां जाकर निवास कीजिए आप सोचों, क्या हालत होगी की हमारे जीवन में थोड़ी सी कुछ बात आती है तो हम हाथ हमारे हरे नहीं प्रभुपाद लगे रहे और वहां से वृंदावन गए और उनके पास रियली पैसे नहीं थे और फिर फिर भी वो ये कृष्ण की जो सर्वोत्तम सेवा है वो करने का प्रयास कर रहे थे इसलिए शास्त्र कहते हैं इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक कैसे मैं अपना जीवन में अपना शरीर भगवान की सेवा में नियुक्त करो और वो परम सेवा क्या है कैसे लोगों को कृष्ण के शरणागत बनाओ उसके लिए हमें सोचना चाहिए उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना टाइम अपना बॉडी अपना एनर्जी अपना सामर्थ्य ये सारी चीजें श्रीमद भागवत में वर्णन आता है जब इंद्र ने विश्वरूप हाँ जो ब्राह्मण थे हाँ जिनके तीन सर थे तो उन्होंने उनको अपना मेन पुरोहित के रूप में इन्वाइट किया यज्ञ में तो जब वो विश्वरूप आहुति दे रहे थे तो उनके तीन मुख थे ह उनके फादर और मदर दोनों जगहों से थे सुर और आसुर की ओर से तो आहुति तो देवताओं के लिए डाल रहे थे लेकिन साथ साथ आहुति किसको डाल रहे थे आसुर की भलाई के लिए भी डाल रहे थे तो इंद्र ने यह देखा तीन मुखों से एक मुख से अलग से मंत्र उच्चारण हो रहा है तो इंद्र ने देखा कि अनुचित है। ने उनका क्या किया ब्राह्मण तो की हत्या का पाप लगा और वो पाप फिर हम सुनते हैं कि कैसे बाटा स्त्रियों में जल में वृक्ष में भूमि में चार जगह में पाप बांटा गया तो फिर ब्रह्मा ये जो इंद्र थे तो बहुत एक प्रकार से बहुत चिंतित हो गए थे और उसके जो पिता थे विश्वरूप के जिनका नाम था त्वस्त्रा उन्होंने एक यज्ञ किया जाए तो उनको मारने के लिए यज्ञ किया तो यज्ञ से व्रता एक आसुर प्रकट होता है और जो प्रकट हुआ इंद्र को मारने के लिए तो इंद्र भगवान के शरण ग्रहण करते हैं जाकर गिड़ कि मुझे क्या करना चाहिए तो भगवान प्रकट होकर कहते हैं भगवान इंद्र को कहते हैं कि कि जो व्यक्ति मुझसे प्रीति रखता है उस व्यक्ति को इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना हो सकती हो उसको हर चीज एक प्रकार से प्राप्त हो सकती है लेकिन फिर भी जो मेरे भगवत भक्ति में लगे हैं वो कदापि मेरी शुद्ध भक्ति के अलावा दूसरी कामना नहीं करते ऐसा भगवान ने उनको कहा तो जैसे भगवान ने कहा तो भगवान कहते हैं, जो लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं हैं वो क्या करते हैं? मुझसे मेरी भक्ति के अलावा दूसरे वस्तुओं की, की कामना करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि आप उन आसुर को मारना चाहते हो तो एक ही उपाय है एक महान ऋषि है उनका नाम क्या था ददीची क्या नाम था ददीची, ददीची के पास जाओ ददीची का शरीर बहुत बलवान है सुदृढ़ है और उनको याचना करो कि हमें आपका शरीर चाहिए उनका शरीर लेकर उनकी वहां से जाते हैं सारे देवताओं के साथ ददीची के पास ऋषि जो ददिची हैं, वो अपने कुटिया में थे वहां जब वो गए और ददीची को जाकर उन्होंने निवेदन किया ये हमें क्या चाहिए आपका शरीर समर्पित करो जिसको मार के हमें आपकी हड्डियों को निकालकर वज्र बनाना है जिससे हम उस को मार सके। ये सुनकर तो भी हम परेशान रहते हैं हाँ देने में हिचकिचाट करते हैं यहाँ क्या मांगा जा रहा था ये तो एक्सटर्नल बॉडी है, है कि नहीं? इसके अंदर एक बॉडी है उनसे पूरा शरीर मांगा जा रहा था दान में इसमें? दान डोनेशन हम धन से थोड़ा सा अटैच रहते हैं लेकिन वो डोनेशन कौन सा मांगा जा रहा था बॉडी शरीर मांगा जा रहा था उनसे तो ये सुनकर दिनी हंसने लगे उन्होंने कहा अरे देवताओं आप जानते नहीं हो कि संसार में जब मृत्यु आती है और व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्चित हो जाता है और बहुत अधिक वो वेदना अहसनीय होती है आप कैसे सोच सकते हो कि किसी व्यक्ति का शरीर की डिमांड कर रहे हो डोनेशन के रूप में कई सारे हमने फंड रेज करने वाले डिवोटी देखे हैं लेकिन ऐसा फंड रेज करने वाला डिबोटी नहीं देखा जो क्या मांग रहा है शरीर ही डोनेशन के रूप में मांग रहा है तो जब ये सब बातें हो रही थी तो ददीची मुनि ने कहा मतलब देवता कहने लगे कि जो व्यक्ति जीवित रहने की कामना करता है वह हमेशा जीवित रहना चाहता है और उस व्यक्ति को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है वो कहने लगे कहने लगे लगे देवतागण कि विष्णु भी किसी के पास बिक्षा के पास रूप में शरीर मांगने आ जाए तो भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको ये दे सकता है ऐसा कोई संसार में नहीं है विष्णु को भी अपना शरीर दान के रूप में नहीं दे सकता तो देवतागण कहते हैं कि वास्तव में जो परोपकारी व्यक्ति होता है जो दूसरों की हित करना चाहता है वो व्यक्ति सोचता नहीं है वो व्यक्ति इवन अपना शरीर निस्वार्थ भावना से सेवा में लगाने के लिए तत्पर होता है तो फिर ददीचि मुनि ने कहा कि मैं क्या हूँ तैयार हूँ लेकिन किनके आप सबके कल्याण के लिए मैं अपना शरीर भी आप सबको देने के लिए तैयार हो क्यों क्योंकि जो व्यक्ति ये मूल्यवान शरीर मिलकर भी दूसरों जीवों के प्रति दया या परोपकार की भावना प्रदर्शित नहीं करता ऐसे व्यक्ति का जीवन पशुबत् है और ऐसे व्यक्ति का धिक्कार पशु करते हैं कहते हैं कि ये विफल है इसका जीवन जो दूसरे जीवों के काम में इसका शरीर उपयुक्त तो नहीं हो रहा है तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो शरीर है मन है वाणी है वो दूसरों के परोपकार में लगाना मतलब चिंतित होना किस प्रकार से दूसरे जीवों को कृष्ण के भक्ति से जोड़ू और किस प्रकार से उनको भगवत भक्ति में आ, आगे बढ़ाऊँ इसलिए वो एक बहुत अमेजिंग श्लोक का उच्चारण करते हैं हाँ जो दधीषि मुनि है वो कहते हैं अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक क्षण भंगुर स्वार्थ मर्त्य स्वज्ञात विग्रह है वो कहते कि ये जो शरीर है जिसके प्रति इतने अधिक लगाव है ये शरीर मृत्यु के बाद गिद कुत्ते ये सब इसको खाने वाले हैं और ऐसे शरीर कुछ दिनों के लिए काम में आने वाला है फिर बाद में काम आने वाला नहीं है ये काम में नहीं आएगा इसलिए ये किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है ये शरीर नष्ट होने से पहले ही व्यक्ति को उसका इस्तेमाल भगवत सेवा में करना चाहिए क्योंकि ये शरीर कुटुंबियों के और संपत्ति आदि की सेवा में लगा रहता है तो क्या होगा दुख और विपत्ति का कारण ही बनेगा व्यक्ति के जीवन में इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्रता से व्यक्ति को इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए और भगवान की सेवा में करने का मतलब ही है कि क्या करें दूसरों को कृष्ण भक्ति या प्रचार के कार्य में लगाना चाहिए प्रचार की सेवा में लगाना चाहिए इसलिए महाप्रभु ने भारत घूमे बोला है क्या बोला है भारत भा का मतलब होता है आभा भा का मतलब होता है प्रकाश हाँ और प्रकाश क्या है कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार जहा कृष्ण तहा नाये माया राधिकार तो भा का मतलब है प्रकाश और प्रकाश क्या है कृष्ण भावना है और रथ का मतलब है होना। तो जिस स्थान में जो जीव या लोग कृष्ण भावना में कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं वही वास्तव में कौन हैं भारतवासी है। भारत के निवास भारत में निवास करने वाले लोग हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त हुआ है शिला प्रभुपात की कृपा से तो हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने देह आदि का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए जितना अधिक आप दूसरों के जीवन में प्रकाश डालोगे उतना ही अधिक प्रकाश आपके जीवन में अधिक होगा हम हम भक्ति में आने के बाद भी हमारे जीवन में लाइट थोड़ी सी ऑफ रहती है कई बार तो पूरी ऑफ हो जाती है इन्वर्टर भी नहीं होता है ना मतलब भक्तों का संग भी नहीं हम करना चाहते तो कई बार तो पूरा अंधकार में जीवन चलता है एक हफ्ते दो हफ्ते कई महीने चलता रहता है कोई फेस्टिवल आता है तो थोड़ा सा लाइट आ जाता है हमारे लाइफ में तो असली प्रकाश क्या है कि हम अपने भगवत भक्ति में गंभीरता से प्रैक्टिस करें अपनी साधना अपनी सेवा शास्त्रों का अध्ययन करना नाम का उच्चारण करना क्लासेस अटेंड करना और दूसरा क्या है सिंसियरली कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये जो सर्वोत्तम शिक्षा है वो हमें देते हैं और हमें दोनों चीजें करने के लिए तत्पर होना चाहिए सीक्वेंस क्या है आचार विचार प्रचार क्या है आचार विचार प्रचार तो आचार और प्रचार पावरफुल है उससे अधिक पावरफुल क्या होगा जब आपके पास विचार भी होगा सिद्धांत भी होगा अच्छी समझ भी होगी जब भक्तों के संग में आते हैं तो हम आचरण करना भी सीखते हैं विचार करना भी सीखते विचार क्या है कृष्ण भावना का आध्यात्मिक जो ज्ञान है और फिर हमारा जो प्रचार है वो शक्तिशाली हो सकता है और इसी कारण से ही चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है सनातन गोस्वामी उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप क्या करते हो कुछ लोग होते जो आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते केवल आचार खाते रहते हैं हमारी स्थिति वही है हम या तो आचार करते हैं या फिर केवल प्रचार करते हैं लेकिन आचार आचरण नहीं तो दोनों चीज़ें होने चाहिए जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं तो हमें वैष्णव वेशभूषा धारण करनी चाहिए हमें तिलक लगाना चाहिए हमारे बालों का साइज क्या होना चाहिए वो पूछना चाहिए हाँ जो वैष्णव सदाचार है उसका यथोचित रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए हाँ एक भक्त को जब हम इस चीज को पालन करते हैं तो हम शुद्ध होने लगते हैं जब हम शुद्ध होते हैं तो उसका प्रभाव हाँ लोगों पर होता है आ, लोगों के जीवन पर पड़ता है तो इसी कारण से महाप्रभु ने भी यही कहा चैतन्य प्रभु जब हाँ नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को यही आदेश देते हैं क्या कहते हैं किसी को याद है क्या कहते हैं सुना सुना नित्यानंदा सुना हरिदास आमार आज्ञा तुम्हे कर हकाश प्रति घरे घरे गया मागो यही भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा तो महाप्रभु ये किसको जो नित्यानंद प्रभु को ये ये ऑर्डर है तो जो जो परम जो सबसे परम गुरु हैं उनको ये ऑर्डर है तो जितने भी उनके बाद आने वाले सबको क्या है वही चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर है वही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है इसलिए महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो किसका उपदेश हम अपना उपदेश सुनाते रहते हैं हाँ कई बार हम इतनी अधिक लोगों से मिलते हैं तो भौतिक बातें इतनी करते हैं हाँ धीरे धीरे बिजनेस आदि तो कृष्ण के बारे में बोलना है भूल बोल जाते हैं उसके आध्यात्मिक जीवन का सत्यानाश हो जाता है वो बेचारा कैसे तो टाइम निकाल के आता है तो हम क्या करते हैं इधर उधर की सारी संसारिक बातें में लिप, लिप्त रहते हैं और भूल जाते कि इसके साथ क्या करना चाहिए था कृष्ण उपदेश की चर्चा करनी चाहिए थी कृष्ण के प्रति कृष्ण की सेवा आदि के प्रति इसको प्रेरित करना चाहिए था इसी कारण से महाप्रभु ने केवल प्रभु हरिदास को आदेश नहीं दिया बाद में ये तो नवदीप में दिया और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए जगन्नाथपुरी से वृंदावन ट्रैवल कर रहे थे तो उस समय उनको दो सेनापति मिले कितने सेनापति महाप्रभु कहते द्वी सेनापति आप मेरे दो सोल्जर सेनापति हो और वो कौन थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के दो सेनापति थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कहा चले जाओ कहां भेजा रूप सनातन को वृंदावन भेजा और वृंदावन भेजकर उनको कहा कि आप वहां जाकर लीला स्थलियों को उजागर करो वैष्णव चरित्र का आचरण करो और प्रचार करो इस दक्षिण देश में सारे जीवों को और वही चीज जीव गोस्मी ने आगे भी डाली मतलब कृष्ण भावना क्या है है वही जो शिक्षा है, आगे आगे पहुंचाना गोस्वामियों ने जो सेकंड बैच आया सेकंड बैच कौन थे नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी ने वही शिक्षा इन इनके कंधे पर भी डाली आप क्या करो कृष्ण भावना का प्रचार करो बंगाल और उड़ीसा में जाकर तो इस प्रकार से हम देखते हैं हाँ कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी या स्वयं भगवान बहुत अधिक इसके ऊपर जोर देते थे और ये एक, एक भक्त के लिए यही सर्वोत्कृष्ट सेवा है यही भक्त के लिए ये परम करणीय कार्य है जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए और किसी के द्वारा भगवान शांत नहीं हो रहे थे लेकिन किसके द्वारा शांत हो गए प्रहलाद महाराज के के के द्वारा, और महाराज महाराज वास्तव में या शिक्षाओं निपुंत ने कई प्रार्थना की उसमें से एक प्रार्थना उन्होंने कही उन भगवान तो कह रहे थे चलो मेरे साथ भगवत धाम उन्होंने कहा नहीं मुझे आना नहीं अभी वेट करने तो मुझे उन्होंने कहा एवं जनम निपतिम प्रभवा कामिका मनुये प्रपत प्रसंगात कृत्वात्मसार भगवन ग्रहिता सोहम कथन विसृजे तवृत्य सेवा उन्होंने कहा हे कृष्णा मैं तो इतना अधिक भौतिक इच्छाओं से पागल हो गया था और जो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए लोग हैं उनके संगति के कारण मैं भी सापों से भरे हुए कुएं में गिरा हुआ था लेकिन आपका एक भक्त आया मेरे जीवन में और वो कौन थे नारजी। आ जोर से बोलिए नींद तो नहीं आ रही आपको फिर प्रसाद पाकर हाँ तो नारद जी मेरे जीवन में आए हैं और सांप से भरा हुआ कुआ जिसमें से आ? मुझे क्या किया उन्होंने ऊपर उठा लिया है तो और उन्होंने मुझे अपने शिष्य के के रूप में स्वीकार किया कृष्ण भावना की शिक्षा दे तो तो मेरा सबसे पहले किसी प्रति प्रति सेवा करने का अधिकार है आ, तो किन के प्रति? नारद, नारद के है। प्रति मेरे जो अध्यात्मिक गुरु हैं हाँ नारद की सेवा यह मेरा पहला कर्तव्य है हाँ कि आपकी सेवा करने से पहले मैं उनकी किसकी सेवा में लगो नारद, नारद की सेवा में लगो तो नारद की सेवा करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है और भला मैं उनकी सेवा को कैसे छोड़ सकता हूँ उनकी सेवा मैं हाँ तब सेवा आपके भृत्य की सेवा मैं कदापि नहीं छोड़ सकता यही भावना हाँ महाराज ने भी व्यक्त की गई है इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति का आलिंगन करते हैं जो व्यक्ति क्या करता है सिंसियरली सरलता से हाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करता है डालता है अपने आप को जब राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु कभी मिलने नहीं मिलना नहीं चाह रहे थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाव में आकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए उस समय राजा प्रताप रुद्र वैष्णव वेशभूषा धारण करके आए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को दबाने लगे और उस समय भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करने लगे और उस वो उसमें वो श्लोक वो गा रहे थे तव कथाम तप्त जीवनम कवि विरेतम कलम शापहम तो ये श्लोक गा रहे थे और जिसमें वो कहते हैं भूरीदा जना उस श्लोक के आखिरी लाइन थे भूरीदा जना मतलब उसका अर्थ ये था कि जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा का वितरण करता है कृष्ण भावना को दूसरों को जोड़ने का प्रयास करता है जो लोग इस संसार में तपित हो गए हैं वो व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है भूरिदाजना, भूरिदाजना। मतलब उससे बढ़कर दाता इस संसार में कोई नहीं है ये शब्द सुन के चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं कि राजा है या कोई है महाप्रभु उनसे दूर रहना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु उठे और उनका आलिंगन किया कि आप वास्तव में सबसे बड़े दाता हो आप आ, कहते रहो तो इस प्रकार से इस लीला से भी चैतन्य महाप्रभु ये प्रतिपादित करते हैं कि कृष्ण भावना दूसरों को देना कितना महत्वपूर्ण है और उसमें हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये छोटी सेवा करने का हमें मौका मिला है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के एक तो हम इस आंदोलन में भाग लेने के अधिकारी नहीं थे और बाद में कभी किसी और योनि में जन्म लेते इस मोमेंट के अलावा तो हम इसके अधिकारी का भाग नहीं थे इसलिए ये सबसे बड़ा लाभ है कि ये विशेष कृपा हमारे ऊपर है और ये अनुकंपा है जिसको हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए और नियमित सोचना चाहिए कि कैसे मैं अधिक से अधिक जो लोग हैं उनके जीवन में प्रकाश लेके आऊँ कैसे उनको प्रेरित करो ये न प्रकार है न मना कृष्ण निवेश कोई ना कोई चीजें ये करो जिसके द्वारा लोगों को कृष्ण से जोड़ा जाए ट्रिक अपनाओ एक भक्त थे प्रभुपात के शिष्य जिनका नाम था जयानंद वो वो बहुत फेमस थे थे ड्राइविंग करते जाते थे, तो अपने साथ हमेशा कृष्ण का एक फोटो और एक घंटी रखते थे तो जयानंद प्रभु जाते थे रास्ते में जाते समय उनको एक बार एक एप्पल का पेड़ नजर आया तो तुरंत अपनी गाड़ी रोकी एप्पल के पेड़ के नीचे चले गए अपना फोटो निकाला और घंटी निकाली वहा भगवान को पूरा एप्पल का पेड़ क्या किया अर्पित किया कि इसके सारे एप्पल क्या हो गए अभी महाप्रसाद और जो भी खाएगा उसको सुकृति मिलनी मिलनी है हाँ फ्यूचर में वो कृष्ण की ओर होगा ही होगा तो इस प्रकार से जो भक्त है अपने सारे बुद्धि को लगाई देते हैं हाँ चौपाटी में एक ब्रह्मचारी बड़ा पावरफुल था मतलब वो ऐसा ब्रह्मचारी हम मिले तो वो क्या करता था वो हमेशा योजना बनाता था उसकी ऐसी योजना थे कि मतलब हमें सोचता था कि पंच ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा <laughs> कि ऐसे भी कृष्ण भक्ति दी जा सकती है तो वो क्या करता था ब्रह्मचारी जब वहाँ कोई भी सन्यासी आते थे तो उनका महा, -महा निकाल लेता था महा महाप्रसाद और निकाल कर अपने रूम से बाहर नीचे गार्डन था मंदिर का उसमें जाकर चीटियों को देता था चीटियों को क्यों देता था ताकि वो भी क्या बने भक्त बने और फिर एक बार वो राधानाथ महाराज के पास चला गया शुगर का कटोरा लेकर क्या लेके गया शुगर का कटोरा लेके और महाराज को कहा महाराज थोड़ा सा ना शुगर खा लीजिए आप सोचो कितना है आप केवल शुगर लेके जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा शुगर खा लीजिए तो महाराज ने कही क्यों मुझे शुगर लाके दे रहे हो तो कहते देखिए जब आप, आपका ना महाप्रसाद मुझे मिल नहीं रहा आजकल आपका महामाह इतनी भीड़ लगी रहती है सारे ब्रह्मचारी खा लेते हैं मुझे नहीं मिलता कैसे मैं शुद्ध हूँ तुम्हारा कहते हाँ ठीक है तो खाते तो नेचुरली महामहा शुगर बन जाती है तो वो नीचे तुरंत लेके जाएगा हाँ कटोरा और कहा जाएगा उधर वृंदावन का है छोटा सा बहुत सुंदर और चिटिया चिटिया उनको ना इसे लाइन में डाल के खिलाएगा और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेगा एक बार हर एक गया कहा प्रभु जी आजकल क्या नया योजना है आपकी भक्त बनाने की योजना क्या है वो कहता है देखो इसको में ना दो चीजों की कमी है एक तो फंड की कमी है हमेशा फंड क्या रहता है शॉर्टेज और दूसरा ब्रह्मचारी शॉर्टेज होते हैं उन्होंने कहा ब्रह्मचारी कमी है मंदिर में भक्तों की कमी हमेशा रहती है किसी भी मंदिर जाओ वो भक्त कम है और फंड कम है तो उन्होंने कहा ये, ये नया मेरा योजना है इन चिटियों को महाप्रसाद खिला खिला के आ, ये क्या करेंगे आगे चलकर श्लोक गीता में कि ऐसा व्यक्ति कहा जन्म लेता है फिर से या तो धनवार परिवार में जन्म लेगा तो ये सारी चिटिया धनवार परिवार में जन्म लेगी तो फंड का प्रॉब्लम सॉल्व जो गृहस्थ तो बनेंगे और जो ग्रहस्त तो नहीं बने वो बाकी क्या होंगे ब्रह्मचारी बनेंगे तो प्रॉब्लम में सॉल्व तो वैसे सोचो क्या उसका दिमाग था <laughs> मतलब पंच भी ये लिमिट पंच ने भी अपना सारा बुद्धि यूज करना चाहिए सारी ट्रिक्स अपनानी चाहिए किसके लिए लोगों को भक्त बनाने के लिए एक संसि अमेरिका में वो रथ यात्रा का परमिशन लेने के लिए मुंसिपालिटी में जाते थे और हमेशा प्रसाद लेके जाते थे केक वगैरह तो वहाँ के ऑफिस में उन सबको पता चलता था कि ये लोग कुछ तो लेके आते और खाके अब उनके जाइसा ही बोलने लगते हैं हा, हा हा करते रहते हैं जो भी वो परमिशन मांगे जो करे प्रसाद का ये तो इफेक्ट है स्पॉन्सर करने से पहले प्रसाद खिलाते रहो फिर जो आप चाहते वो बोलते रहता है व्यक्ति ये प्रसाद का प्रभाव है तो वह ऑफिस में कुछ ऐसे लोग थे उन्होंने कहा देखो वो आएगा आज, और वो सन्यासी अपना डंडा नहीं लेके जाते थे अपने क्लोथ वगैरह और वैष्णो भैश में और बड़ा केक तो अभी वो केक लेके गए और उनको पता है कि ये हरे कृष्णा वाले अच्छा अच्छा प्रसाद लाते हैं और हमें फिर उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है फिर तो उन्होंने कहा अभी हम खाएँगे नहीं अगली बार से जब आते हैं हम खाएंगे नहीं स्वीकार नहीं करेंगे तो ये गए तो उन्होंने कहा ये क्या लाए हो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे ना पत्नी का बर्थडे था आज संन्यासी क्या कह रहा है मेरे पत्नी का आज बर्थडे है उसका केक मैं लेके आया आपके लिए हाँ कहते ठीक है पत्नी का बर्थडे वो खा सकते उनको पता नहीं कि सन्यासी की कोई वाइफ नहीं, नहीं होती तो फिर वो खाने के लिए तैयार रहते और फिर परमिशन दे देते है तो इस प्रकार से जो भक्त है हाँ पूरे विश्व में लगे हुए है किसी ना किसी प्रकार से लोगों को जोड़ रहा है और जितना आप लोगों को कृष्ण से समर्पित कराओगे उतना ही अधिक आप कृष्ण के प्रिय बनते जाओगे उतना ही अधिक हमारा जो हृदय है शुद्ध होगा और उतना ही अधिक हृदय और मन हमारा कृष्ण में नियुक्त तो होता है इसलिए शास्त्र या भगवान जोर देते हैं कि हमें ये जो सेवा करने का मौका मिला है प्रचार का उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कंधे से कंधे लगाना चाहिए क्या करना चाहिए हाँ जैसे हम चावड़ी बाजार जाओ वहाँ जाओ कैसे कंधे से कंधे लगाकर बोरी उठाते कि नहीं उठाते और हम तो यहाँ हटाने में लगे पड़े हैं कंधे काटने में लगे पड़े हैं कंधे से कंधा लगाओ और क्या करो हाँ प्रचार बढ़ाने का प्रयास करो और यही सर्वोत्तम चीज है और ये चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभु को कही और प्रभु ने भी अपने शिष्यों को आगे ये दे दिया और सोचा नहीं उनके शिष्यों ने इतना आंदोलन जो बड़ा है ये, ये इनके इस तीव्र सेवा की भावना से इन लोगों ने सोचा नहीं कि क्या होगा प्रभु पद अमृतसर से आ रहे थे वापस तो उनके साथ हाँ कुछ डिवोटिस थे और एक पति पत्नी भी थे गुरुदास और यमुना देवीदास तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आए हैं और वहाँ विंडो में प्रभुपाद बैठे थे शिष्य भी बैठे थे तो वहाँ एक व्यक्ति आया उन्होंने कहा आप आइए दिल्ली में उतरिए प्रचार करिए दिल्ली में प्रचार नहीं था पहला प्रचार कैसे शुरू हुआ दिल्ली में यमुना माता जी का हमने एक बार इंटरव्यू लिया था एक बुक के लिए तो उन्होंने ये बताया उन्होंने कहा कि उस समय वो व्यक्ति आया और हमें लगा कि सब फैसिलिटी होगी सब होगा प्रचार ही तो करना है प्रभुपाद ने अपने शिष्य और वो जो बैठे थे उनको कहा कि आप उतर जाइए अभी टिकट उनका मुंबई तक था लेकिन प्रभुपाद ने क्या, -क्या कहां उतारा उनको और कहा उतरोक्त जिनको ना प्रभुपाल जानते थे ना कोई नहीं जानता था उनके साथ उतारा और कहा जाओ प्रचार करो उन्होंने एक चीज नहीं सोची उन्होंने क्या किया उतरे और देखिए अभी कैसे जाए तो वो क्या लाए थे स्कूटर लेके आए थे चार लोग वो लिखते हैं कि हम चार जो स्कूटर पे बैठ के गए ऐसा प्रचार शुरू हो गया भक्ति सरस्वती महाराज अपने शिष्यों को भेजा करते थे आश्रम से तो कहा भेजना था प्रचार के लिए तो कहते थे अभी जाओ हाँ वो कहते थे महाराज मेरा ना रूम से बैग तो ले लो कहते पहले तुम पहुंचो फिर बैग बाद में पहुंचेगा हाँ ये इतना तीव्रता थी इतना तेज था एक प्रकार से और प्रभुपाद शिष्यों ने भगवत सेवा के लिए बहुत अधिक कष्ट उठाया है और प्रभुपद का हृदय इस चीज़ के लिए हमेशा रोता रहता था प्रभुपद को कहा कि आप इतने वृद्ध हो गए हो अभी रुक जाओ प्रचार इतना क्यों कर रहे हो अभी थोड़ा विश्राम ले लो रिटायरमेंट ले लो हम सेवा करने से पहले क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं जैसे हम अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं वैसा ही विचार एक कृष्ण परिवार का बढ़ाने कृष्णा के फैमिली को बढ़ाने के लिए हमें सोचना चाहिए हाँ हम 24 घंटे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सोचते हैं लेकिन उनमें से हम एक घंटा आधा घंटा कृष्णा के फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचे तो बहुत आश्चर्य का कार्य हो सकता है प्रभुपाल को कहा कि आप अभी रिटायरमेंट ले लो प्रभुपाल ने कहा कि नहीं हाँ ये जो कृष्ण की सेवा करने के जो प्रिविलेज है सेवा करने का ये जो चीज़ है वो मुझसे छिनो मात मुझे मेरे अपने अंतिम सांस तक ये कार्य करना करने के लिए करने दो किस तो प्रकार से हमें लगता है कि मुझ में योग्यता नहीं है मुझे बहुत ज्ञान होना चाहिए था गीता के सारे श्लोक याद होने चाहिए ना बड़ा पंडित होना चाहिए मेरे पास धन होना चाहिए सुंदरता होनी चाहिए कोई नीड नहीं है आप केवल सिंसियर हो तो हजारों लोगों को आप जोड़ सकते हो मैं जानता हूँ एक डिबोटी पूना में एक ब्रह्मचारी थे जब मैं ज्वाइन होने से पहले ओडिशा से चार क्लास पढ़े हैं कितने क्लास चार क्लास और आज भी आ? वो अकेले इतना प्रचार करते हैं हर साल 200 लोगों को दीक्षा दिलवाते कितना आ मतलब सोच नहीं सकते कितना क्लास पढ़े हैं चार क्लास और उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा हैं गुरु की वाणी में और भगवान चैतन्य महापुरु में वो चार क्लास पढ़े हैं वो गार्डन का कुछ काम किया करते थे वहाँ आकर पूना में लेकिन किस प्रकार से वो मंदिर ज्वाइन कर लिया उन्होंने और भक्तों से सुन सुन के कुछ इंग्रेजी वगैरह अंग्रेजी वगैरह कुछ नहीं आता उनको वो भक्तों से श्रवण करके और जितना ओढ़ी गया व्यक्ति उसको हिंदी भी कैसे आएगा टूटा फूटा हिंदी आता था उससे पढ़ पढ़ के प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े और भक्तों से सुना और उसी भावना को रिपीट करना शुरू की जो भी व्यक्ति मिलता था उसको बोलते थे उनकी ऐसी तीव्रता से लोग जुड़े और ऐसे ऐसे लोग उनके पास हैं लाल बत्ती वाले लोग उनके पास हैं डिवोटिंग अभी अभी उन्होंने मैं अभी गया था मुंबई कुछ दिन पहले वो एक ओडिशा की मूवी स्टार को तो भक्त बना दिया उन्होंने वो रोज़ सोलामाला करने के लिए मंदिर आती वो शूटिंग जाने से पहले सोलामाला करके शूटिंग के लिए जाती है और भी इतने सारे लोग जो पढ़े लिखे हाँ स्टूडेंट्स हैं उनको भी भक्त बनाया इतने पावरफुल है क्यों हाँ कोई हम सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसी योग्यता चाहिए लेकिन हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है उसको इस्तेमाल करो जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक हाँ पार्षद थे सारंग ठाकुर जिनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप प्रचार करो या शिष्य ग्रहण करो तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो अयोग्य हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं जाओ तो एक दिन उन्होंने सोचा नहीं यार महाप्रभु कह रहे जाता हूँ करता हूँ तो एक दिन वो सुबह सुबह चले गए तो गए उन्होंने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहला मुझे व्यक्ति मिलेगा उसको भक्त बनाऊंगा उसको शिष्य बनाऊंगा वो गए तो स्नान पहले कहा जाएगा व्यक्ति स्नान करने के लिए तो जाएगा बाहर गंगा में गए सबसे पहले कोई चीज़ उनको नजर आई तो डेड बॉडी थी क्या थी डेड बॉडी और जब उसका डेड बॉडी का उनका स्पर्श हो गया उन्होंने कहा उठो और कीर्तन करो तो वो डेड बॉडी उड़ गई और क्या करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार है हा? ये है विश्वास जब हम हमें जो कहा जाता है भक्तों के द्वारा उसको हमें यदि ले ले तो कृष्ण उसमें शक्ति संचारित करते हैं उनके वाणी में और एक्टिविटीज में तो फिर हम चमत्कार कर सकते हैं तो वो जो भक्त जो युवक था जो मृत्यु से उठ के खड़ा हो गया उनका नाम उनके नाम से पड़ा हाँ सारंग मुरारी सारंग ठाकुर महाप्रभु के भक्त थे उन्होंने उसको जगाया एक प्रकार से और वो सारंग मुरारी कहलाएँ तो सार यही है कि हम सब पर हा? जिम्मेदारी है प्रचार को बढ़ाने की और सेवा करने की तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि एन में प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ सोचते रहना चाहिए कैसे करो कैसे जोड़ो जीवों को जब हमें चिंता होगी ना तो हमारी चिंता कौन ले लेते हैं कृष्ण लेते हैं हाँ ये सीक्रेट है हाँ प्रभुपाद को बहुत चिंता दी सारी चिंता कृष्ण ले ले ली ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी ऐसे ऐसे लोग भेजें जब हमें चिंता होगी कृष्ण की सेवा की तो कृष्ण लोग भेजेंगे हमारे पास जैसे प्रभुपात कहा करते थे ये जो लड़के लड़की आ रही है ये मेरे गुरु महाराज भेज रहे हैं मेरे पास क्योंकि कृष्ण जब देखते हैं आपके अंदर ये सिंसियर इच्छा तो कृष्ण ऐसे ऐसे लोग मिलवाएंगे ऐसे ऐसे लोग हमें देंगे जो बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए जो भी हमें सेवा मिलती है उसको हमें अपना हृदय और मन डाल के करें और ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तक कि सीमित बल्कि एक भक्त की जब सेवा मिलती है तो उसको और बेटर करना चाहता है और उसकी क्वालिटी और उसकी क्वान्टिटी और बढ़ाना चाहता है दोनों चीज़ों के बारे में सोचता रहता है कैसे और अच्छा करो कैसे और बढ़ाओ हाँ तो इस प्रकार की भावना हमारे पास होनी चाहिए हाँ जैसे कोई भगवान के लिए भोगा बनाता है उसकी चिंता होती है और वैरायटीज भोगा होने चाहिए तो कृष्णा और माताओं को भेज देते हैं उसके पास कृष्णा और सुविधाएं देते हैं वो सौ क्या चार सौ बना लेता है तो वैसे ही सिचुएशन है जब हम ये इच्छा रखते हैं जो भी हमें सर्विसेस दी हैं उनको हम अपने हृदय और मन आदि को डाल के करते हैं और साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन खुद का अच्छे से निभाते हैं खुद मॉर्निंग में जल्दी उठ के जप अच्छी तरह से करते हैं तुलसी की सेवा करते हैं रोज विदाउट फेल प्रभुपात के ग्रंथों को पढ़ते हैं भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है चाहे हमारे पास भौतिक योग्यता हो या ना हो आप बहुत पढ़े लिखे हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कृष्ण क्या है कृष्ण हम मुकम करोते वाचालम पंगुम लंगाएती गिरंग हाँ एक मुका व्यक्ति भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में गुणगान कर सकता है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके पहाड़ को लांग सकता है तो इस प्रकार का सामर्थ्य हमें हम आ सकता है लेकिन उसके लिए प्रभुपात इस हाँ अध्याय के उस श्लोक के उस तात्पर्य में लिखते हैं केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है क्या कि एक भक्त के हृदय में सिंसियर डिज़ायर हो हाँ कृष्ण भावना का प्रचार करने की या दूसरों को ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने की हाँ तो वो शिक्षा को हम धारण करें सिंसियर डिज़ायर को बिना किसी आच, आशा के हमारा प्रॉब्लम कि हम कुछ करते हैं तो उसके बदले एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुझे क्या मिलेगा हाँ कृष्ण तो बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं कृष्ण के लिए हम थोड़ा सा करते तो बहुत ग्रेटफुल होते हैं या संसार में हम किसी के लिए कुछ करो तो वो कृतज्ञ नहीं होता कृतज्ञ हो जाता है तो इसलिए कृष्णा ने हमें चूज किया है एक प्रकार से हमें क्या सोचना चाहिए सही में मुझे कृष्ण ने चूज़ किया है हाँ मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए जब ये एटीट्यूड हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या मेरा हो रहा है इतनी सारी चीज़ें हम कर पाते हैं मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचता हो तो वो डिप्यूटी का मुझे याद आता है मैं हमेशा उनको बोलता हूँ अब दिल्ली में आओ कभी दिल्ली में तो सबको हमें इतना घमंड रहता है कि ये कर दिया वो कर दिया लेकिन वो छोटा सा वक्त है, साइज़ भी इतनी सी हैं कितने? हाइट है? हा, मतलब बहुत छोटे हैं हाइट में लेकिन इतने इतने काम किए हैं अभी पुना से वो शिफ्ट होकर कुछ सालों से जूहू टेम्पल आए तो जो तो इतना बड़ा लैंडमार्क है जो टेंपल सबसे ऑपुलेंट और बेस्ट टेंपल है एक प्रकार से इंडिया का वहाँ आकर एक सर्वसाधारण भक्तों को एस्टेब्लिश होना इम्पॉसिबल है लेकिन वहाँ आए हैं मुंबई में तो इतने लोग आते हैं जो टेंपल में लोग रोज हजारों लाखों लोग आते हैं और जो भी आता है उससे मिलते थे बात करते थे फोन नंबर लेते थे उसको फोन करेंगे उसके घर जाएंगे प्रचार करेंगे प्रसाद देंगे उसको हाँ मित्र बनाएंगे हाँ जैसे फ़ंड रेज करना है तो पहले क्या करो फ्रेंड रेज करो किसी से आपने फंड लेना है तो पहले क्या करो उसको मित्र बनाओ हाँ तो हमें हाँ फ्रेंड फिलासफ़र और गाइड बनने का प्रयास करना है किसी के जीवन में हम हैं तो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड बनो उसको अच्छी शिक्षा दो और उसको उसको गाइड करो सरल रूप से तो हम बेस्ट हितैषी हो सकते हैं किसी के हाँ तो वही चीज़ हमें करनी है तो वो डिवोटी मुंबई में आए हैं तो उनके पास एक भी भक्त नहीं था और आते ही एक साल में उन्होंने 250 भक्त बना लिए मतलब सोच सकते मैं हमेशा हरान रहता हूँ मैं जाता हूँ तो उनके पास रुकता हूँ सोचता क्या इसमें जादू है और है बिल्कुल छोटे से और बहुत पावरफुल और वो यात्रा भी अभी तो मुझे फोन आया था कि वो यात्रा लेके आ रहे कहा लाते तो 200-200 डिवोटीज कोई मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी की संख्या नहीं वो अभी वृंदावन आ रहे हैं वृंदावन से वो अयोध्या जा रहे हैं, पूरा नेपाल तक जा रहे हैं 15 दिन का यात्रा है <laughs> सोच सकते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं हाँ एक चीज़ उनमें है कि महाराज ने कहा है कि प्रचार करने का प्रयास करो वो लगे रहते हैं जब हम लगे रहते हैं ना तो फिर चीज़ें बदलना शुरू होती हैं जैसे किसी को करताल बजाना नहीं आता अभी उठाए गए तो नहीं तो कैसे बजेगी उससे क्या करो उठाओ और क्या करो बजाते रहो जैसे मर्जी बजाओ जैसे मुझे याद है कि मैं करताल कैसे सीखा दिल्ली आया तो करताल बजाना नहीं आ रहा था तो दिल्ली मंदिर में तो सारे बड़े बड़े भक्त थे कि वो करताल हाथ लगाए तो भी डांटते थे तो एक करताल रखी और गुरु पूजा में जब वो परिक्रमा करते ना करताल देख देखते बजाते बजाते देखा अरे एक महीने के अंदर करतल आना शुरू हो गई हाँ तो वैसे ही है हम प्रयास करते हैं तो फिर भगवान हमें योग्यता देते हैं बुद्धि देते हैं डिवोटिस की हेल्प देते हैं हाँ तो ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हैं हम सब के लिए और आप सबके लिए भी कि ये भागवत और भागवत गीता की और चैतन्य चरित की शिक्षा है जिसको समझें और हम प्रयास करें तो हम सफल हो सकते हैं तो आप सबका मैंने बहुत टाइम लिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथ गीता के आश्रय भक्तवृंद के प्रेमानंदे शील प्रभुपाद के